अर्थ लाल रंग वाला बलवान गोवों को देखकर शब्द करता है। वैसा शब्द करने वाला सोम पृथ्वी तथा दूलोक पर जाता है। शब्द जैसा इंद्र का युद्ध में सुनाई देता है। इस प्रकार उत्साह देता हुआ इस शब्द को प्रकट करता है। अर्थ हे सोम उत्तम मीठा रस देने वाला दूध के साथ मिला हुआ मधुर सोम रस को प्रेरित करके जाता है हे सोम जल के साथ मिलकर छाना जाकर सतक चलने वाली धारा को निर्माण करके इंद्र के समीप जाता है अर्थ हे सोम आनंद देने वाला तू बादल को हनन करने के साधनों से नम्र करता हुआ देवों को आनंद देने के लिए रस निकालकर दो तेजस्वी वर्ण को सब प्रकार से धारण करके यज्ञ के पात्रों में रखा तू वो दुग्ध की कामना करके हमारे समीप आ अर्थ हे सोम स्तुति से प्रसन्न होकर हमारे लिए उत्तम मार्ग तथा धन सरलता से प्राप्त होने योग्य करके कलश में अपना रस निकालकर रख शस्त्रों से सब राक्षसों को नष्ट करके उच्च के भाग से मेरी के बालों की छाननी में से धारा से प्रवाहित हो अर्थात् हे सोम हमारे सुख के लिए द्विलोक में से होने वाली प्रगतिशील अन्न को उत्पन करने वाली, सुख देने वाली, जल्दी से दान देने वाली वर्षा को दे दो, हे सोम, तू संतानों की भांति संबंधियों को प्राप्त करके निम्न स्थान के वायु सदृश सुख देने वाले संबंधियों से अपना संबंध कर, अर्थ शुद्ध होकर तू पापों से युक्त हुए मुझे पापों से मुक्त कर, जैसा कोई गांठ को खोलता है, और हे सोम, तू सरल मार्ग एवं बल हमी दो। हरे वर्ण का तू रस निकालने पर घोड़े की भांति शब्द कर दिव्य सोम शत्रुओं के लिए मारने वाला हो तथा अपनी लिए उत्तम घर से युक्त होकर कलशों में जाकर रहो अर्थ हे सोम आनंद बढ़ाने के लिए योग्य ऐसा तू यज्ञ में ऊंचे मेढ़ी के बालों की छाननी पर धारा से परिचलकर रह छाना जा सहस्रों धाराओं से चलकर सुगंधयुक्त तू अहिंसित होता हुआ अन्न के लाभ के लिए युद्ध में जाने वाले वीरों के लिए रस दो अर्थ रसी से विरहित रथों से विरहित किसी सत्कार में ना जाने वाले ये जो युद्ध में जाने वाले घोड़े की भांति तौरा से धैय तक पहुँचते हैं उस प्रकार ये शुद्ध सोमरस कल देव उन रसों को पीने के लिए जाते हैं। अर्थ हे सोम हमारे ही यज्ञ में दुलोक से जल यज्ञ के कलशों में भर दे उपरांत सोम रस प्राप्त करने योग्य बड़ा उग्र पुत्र युक्त धन हमें देवे अर्थ इच्छा करने वाले मनह पूर्वक करने वाले की स्तुति यदि इस प्रकार सोम पर संस्कार करेगी जैसी धारण करने वाले की वाणी बोलने वाले के मुख में उत्तम उस प्रकार उपरांत श्रेष्ठ सेवनीय सबके पालक कलश में रखे इस सोम रस को प्राप्त करने की कामना करने वाली गोएं प्राप्त करती हैं अर्थ जो लोक में उत्पन्न हुआ दाताओं को धन आदि देने वाला श्रेष्ठ बुद्धिमान इंद्र के लिए सोम के सच्चे रस को रस देता है वह राजा सोम उत्तम बल को धारण करने वाला होता है, दस अंगुलियों से विशेष रीत से उसको धारण किया जाता है। अर्थ छाननियों में से शुद्ध होने वाला मानवों का निरीक्षण करने वाला देवों का और मानवों का राजा धनों की धनपति है, वह देवों एवं मानवों में रहता है, वह सोम उत्तम और सुंदर रीत से जल को धारण करत अर्थ हे सोम युद्ध में घोड़ा जैसा जाता है वैसा तू अन्न के लिए और धन के लाभ के लिए और इंद्र एवं वायु के पीने के लिए चल वह तू हजारों बड़े अन्न हमें दो हे सोम छाना जाने वाला तू हमारे लिए धन देने वाला हो जाओ अर्थ देवों की तृप्ति करने वाले पात्रों में रहकर जल के साथ मिलने वाले सोम के रस हमारे लिए उत्तम पुत्रों से युक्त गृह देवी समनतात यज्ञ करने वाले सबको स्वीकार करने योग्य हवन करने वाले दुलोक में रहने वाले देवों के लिए हवन करने वाले अत्यंत आनंद देने वालों के समान ये सोम रस आनंद देने वाले हैं अर्थ हे देव सोम देवों के पीने योग देवों द्वारा किए यज्ञ में देवों के पीने के लिए ही रस दो उस तेरी तेरना से प्रेरित होकर हम युद्ध में बड़े महान शत्रुओं को भी पराभूत कर सकेंगे। शुद्ध होकर तू द्विलोक एवं पृथ्वी को उत्तम रीत से रहने के लिए सुयोग्य कर, अर्थ हे सोम रित्तिजों द्वारा संयुक्त किया हुआ तू घोड़े की भांति शब्दकर्ता है, सिंह की भांति भयंकर है और मन से विगवान है। आधुनिक रास्त अर्थात ये जो रास्ते सीधे रहते हैं, उनसे हे सोम, हम सबके लिए उत्तम मन से रस दे, अर्थ हे सोम, देवों के लिए उत्पन्न हुई सौधाराएँ उत्पन्न हुई हैं, ज्ञानी लोग सहस्रों प्रकार से इस सोम को शुद्ध करते हैं, हे सोम, धन को द्विलोक से हमें देो, तू बड़े धन का पूर्ण रीति से दाता हो, अर्थ प्रक किरण चलते हैं उस प्रकार सोम की रस धाराएं चलती हैं बुद्धि बढ़ाने वाला यह राजा सोम मित्र की भांति किसी को दुख नहीं देता अपने कार्यों से उन्नति का यत्न करने वाले पुत्र की भांति इस प्रजा के लिए विजय के लिए हे सोम तू रस दे अर्थ तेरी मधुर रस धाराएं चल रही हैं जब छाना गया तू सोम मेर हे सोम गौओं के स्थान में रस में मिश्रित हो जाता है तब शुद्ध होकर अपने तेज से सूर्य को भी पूरा प्रकाशित करता है। अर्थ वह सोम यज्ञ के मार्ग को शब्द करता हुआ हमला करता है। अमृत स्थान को तेजस्वी होकर प्रकाशित करता है। आनंद बढ़ाने वाला वह तू सोम इंद्र के लिए रस देता है। ज्ञानियों की की हुई स्तुतियों के साथ शब्द करता है। अर्थ हे सोम तू स्वर्ग में उत्पन्न होने वाला उत्तम पत्तों से युक्त है तू चारों और देख देवों के लिए किए जाने वाले यज्ञ में यज्ञ के कार्य के साथ रस की धाराएं निकालता है हे सोम सोम रस रखने के कलश में प्रविष्ट हो शब्द करता हुआ सूर्य के किरणों के पास जा अर्थ यज्ञ करने वाला तीन वाणियों को अर्थात ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद को बोलता है और यज्ञ की धारण करने वाली ब्राह्मणों की बुद्धि को प्रेरित करता है गौवि सोम को पूछती हुई जाती हैं इच्छा करने वाली बुद्धियां सोम के समीप जाती हैं अर्थ आनंद देने वाली गौवि सोम के साथ रहने की कामना करने वाली होती हैं ज्ञानी स्तुति करने वाले अपनी बुद्धियों से सोम के विषय में विचार करते हैं गौवों के दूध के साथ मिश्रित होने वाला रस निकाला सोम छाना जाता है त्रिस्तुप आदि छंदों के मंत्र सोम के साथ इस्तुत में शामिल होते हैं अर्थ हे सोम पात्रों में रखा हुआ और छाना हुआ तू हमारा निश्चय से कल्याण कर बड़े शब्द करता हुआ इंद्र को प्राप्त हो जाओ इस्तुते रूप वाणी की विद्धि करो श्रेष्ठ बुद्धि को बढ़ाओ अर्थ जाग्रत रहने वाला सत्य बुद्धियों से विशेष � परस्पर मिलकर यज्ञ करने वाले रित्विज् सदिक्षा वाले याजक श्रेष्ठ हाथों वाले याजक इस सोम को अपने हाथों से छूते हैं अर्थ शुद्ध किया जाने वाला वह सोम इंद्र के समीप जाता है जैसा सूर्य में समवत्सर जाता है दोनों द्यावा पृथ्वी अपनी महिमा से पूर्णता करती हैं वह सोम अपने तेज से अंधकार को दूर करता है जिस सोम की प्रिय अति आनंददायक धाराएं रक्षा करने के लिए चलती हैं वह धन को हमें दे दो जैसा कार्य करने वाले को धन दिया जाता है अर्थ देवों का संवर्धन करने वाला स्वयं बढ़ाने वाला स्वच्छ होने वाला इच्छा पूरी करने वाला वह सोम अपने तेज से हमारी रक्षा करता है जिस सोम से गौओं के पदों से गौओं को जानने वाले हमारे पूर्व काल के पितर सर्वज्ञ होकर पहाड़ पर गौवों को प्राप्त कर सकें अर्थ जल देने वाला राजा सोम विस्तृत उदक को धारण करने वाले अंतरिक्ष में प्रजा को उत्पन्न करके परे जाता है बलशाली रस निकालने वाला सोम मेढ़ी के बालों की छाननी के ऊपर अधिक बढ़ता है अर्थ बड़ा सोम उस महान कार्य को करता है जो जलों को उत्पन्न करने वाला देवों को अपने पास करता है सोम इंद्र में बल बढ़ाता है और सोम सूर्य में तेज पैदा करता है